भद्रं भद्र कर्णे शुणुया मेवा भद्रम पशे मजजार सुषुवा गुषस्तनुरीसे मदेवित जुस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शांति शकर शंकराचार्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवतपुन मूर्तिभेद गुररात्मे मूर्ति विभागिनेम बदव्या दक्षिणामूर्त नमः ओं शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के तृतीय प्रश्नात्मक तृतीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इसके दो कंडिकाओं की चर्चा हो चुकी है तृतीय कंडिका का विचार आज होना है आचार्य पिप्पला जी से आशलायन कौशल्य के प्रश्न हैं कि यह प्राण किससे उत्पन्न होता है इस शरीर में किस निमित्त से आता है और अपने आप को इस शरीर में पांच विभागों में विभक्त करके कैसे अवस्थित रहता है और कैसे उत्क्रमण करता है और इस संसार में आधिदैव अधिभूत तथा अध्यात्म विभागों में विभक्त जगत में से बाह्य शब्दित अधिद अध्यात्म जगत का विधारण कैसे करता है और अध्यात्म शब्दित जो यह कार्यक्रम संघात है इसका भी धारण कैसे करता है इस प्रकार के प्रश्न हुए आचार्य पिपलाजी के प्रति कौशल्य के प्रथम कंडिका में ये प्राण विषयक तथा प्राण के उत्पत्ति उत्पत्तियादि विषयक प्रश्न कौशल्य के सुन करके आचार्य पिपलाजी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कौशल्य की प्रशंसा करता है पूर्व जो दो ऋषियों ने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों की अपेक्षा ये जो प्रश्न है ये सत्य अर्थ स्पर्शी प्रश्न है और पूर्ववर्ती जो दो प्रश्न हैं वे शुद्ध रूप से कार्य विषयक होने के कारण और वाचारंभन विकारो नामध्येयम के अनुसार विकार शब्दित कार्यवाचारंभन होता है अंधित होता है मिथ्या होता है। तो मिथ्या कार्य विषय प्रश्न पूर्ववर्ती दो ऋषियों के आचार्य पिपला जी से किए गए थे और कर्म फल विषय था कर्मफल संसार है वो विकार है और प्राण में प्रजापतित्व अत्रित्व वरिष्ठत्व गुण निश्चायक निश्चय अनुकूल प्रश्न था तो प्राण स्वयं भी विकार होने के कारण विकारांतक पाती होने के कारण वाचारंभन है तो तदाश्रित जो धर्म है जब आश्रय प्राण ही विकार है, तो तदाश्रित प्रजापतित्व और अतित्व वरिष्ठत्व गुण भी वाचारंभ होगा इसलिए वाचारंभ विषय की प्रश्न पूर्ववर्ती दो ऋषियों के थे और ये जो प्रश्न है यह प्राण की उत्पत्ति विषय है और प्राण की उत्पत्ति बताई जाएगी ये तस्मात जाए थे प्राण इत्यादि मुंडक में बताई गई है ये तस्मात शब्द से ग्राह्य परा का जो विषय परमात्मा है उससे इसलिए प्राण स्वयं विकारात्मक है लेकिन उसके कारण विषय प्रश्न है पहला कि कुत एस प्राणो जायते इसमें प्राण की उत्पत्ति जिससे हो रही है उसकी जिज्ञासा प्रतीत हो रही है प्राण के कारण विशेष को जानने की इच्छा प्रतीत हो रही है ये आचार्य क्या नाम ये जिज्ञासु कौशल्य ऋषि जानते हैं प्राण कार्य रूप है और ये प्राण कार्य होने से किसी न किसी से उत्पन्न होता है तो जिससे उत्पन्न होता है उसका सामान्य ज्ञान जरूर है और विशेष स्वरूप का निश्चय करने के लिए प्रश्न होने से ये एक प्रकार से ब्रह्म विषयणी जिज्ञासा है प्राण के कारण विषयणी जिज्ञासा है तो इसीलिए द्वितीय मंत्र में यहां के इस प्रकरण के आचार्य पिपलाद जी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि अति प्रश्नान प्रेक्ष्यसी तुम पूर्वर्ती दो ऋषियों के द्वारा किए गए जो विकार विषयक प्रश्न है उन प्रश्नों का विषयभूत जो विकार है उस विकार का अतिक्रमण करके कार्य का अतिक्रमण करके कारण विषयक प्रश्न कर रहे हो अति प्रश्नान पिछे सिकार्थ है अति प्रश्नान में प्रश्न शब्द में नंग कर्म अर्थ में होने से नंग का अर्थ हैं, तो प्रश्ण है प्रस्तव्य अर्थव्यान अतिक्रम्य अति प्रश्नाता अति प्रश्नान तुम्हारे ये प्रश्न अति प्रश्न है पूर्ववर्ती ऋषियों के द्वारा पूछे गए अर्थ जो विकार मात्र रूप थे उसका अतिक्रमण करके कारण विषयक प्रश्न होने से ये अति प्रश्न है कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म हुआ करता है इसलिए सूक्ष्म अर्थ विषयक प्रश्न है ये कह करके प्रशंसा की और कहा कि तुम ब्रह्मिष्ट ब्रह्मिष्ट हो अपर ब्रह्मवित मात्र नहीं हो तुम परब्रह्म विषयक सामान्य ज्ञान रखते हो प्राण का कारण तो परब्रह्म है और उस प्राण के कारण के विषय में तुम्हें सर्वथा ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं अभी तो तुम प्राण के कारण के विषय में जानकार हो सामान्य जानकारी तुम्हारे अंदर है इसलिए ब्रह्मिष्ट हो ऐसी प्रशंसा की और तुम ब्रह्मिष्ट हो इसीलिए कहते तस्माते अहम रवि में तो ब्रह्म जिज्ञासु आपको मैं आपकी जिज्ञासा शांत हो इसलिए कहूंगा तुम्हारे प्रस्तव्य अर्थ को सामान्य ज्ञान है, सामान है। परोक्ष ज्ञान तो विशेष अर्थ विषयक होता है वो भी नहीं सामान्य ज्ञान है कोई ना कोई कारण है प्राण का हां। वो कारण परमात्मा ही है ये निश्चित नहीं तो परमात्मा विषय भी ज्ञान परोक्ष होता है तो परोक्ष ज्ञान होता है वो भी विशेष ज्ञान है वह असत्वापादक आवरण को दूर करता है यह निश्चय रहता है कि प्राण का परमात्मा कारण है ऐसा निश्चय अभी खाली प्राण कार्य रूप है उसका कोई ना कोई कारण है वो कारण कौन है ये निश्चित नहीं तो परमात्मा ही कारण है ऐसा निश्चित होगा तो परोक्ष ज्ञान हो जाएगा और वो परमात्मा मैं हूं ऐसा अप्रोक्ष हो जा तो तो अप्रोक्ष कहलाएगा उससे अभनापाद पद कावरण की भी निवृत्ति होगी हारण हाँ, बिना कारण के कार्य नहीं होता इसलिए इसका कोई ना कोई प्राण भी कार्य होने से कोई न कोई कारण है और वह कारण आचार्य पिपला जी को ज्ञात पर, है कि परमात्मा ही है इसलिए परमात्मा स्पर्शी हो रहा है ये प्रश्न परमात्मा को स्पर्श कर रहा है प्रश्न और उसका विशेष रूप से निर्धारण परमात्मात्म रूपे न होगा जो अभी सामान्य रूप से प्राण का कारण कोई न कोई है यह ज्ञात है उनको वह कारण परमात्मा है ये उत्तर देने पर ज्ञात होगा ये हो जाएगा परोक्ष ज्ञान और उस परमात्मा का मैं के रूप में यथार्थ निश्चय हो जाए तो वो हो जाएगा अप्रोक्ष ज्ञान तो तस्माते अहम रवि में इससे ऋषि कौशल्य के प्रश्नों का उत्तर देने की प्रतिज्ञा आचार्य पला जी ने की अब तृतीय कंडिका से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तृतीय कंडिका में छह प्रश्नों में से दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं कुतो ये प्राणो जायते और कथम आयाती अस्विन शरीरे। इन दो प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है तृतीय कंडिका में तो कंडिका का उच्चारण कर लें आत्मन एष प्राणो जायते यथा पुरुषे छाया यहां आयत आतत अस्मिन सरीरे अस्मिन सरीरे। तो एश तो प्राणः आत्मनः जायते प्राणः इसमें प्राण यह सर्वनाम परामर्शक है। पूर्व प्रश्न में जिसमें प्रजापतित्व अत्रित्व, वरिष्ठत्व गुणों का निर्धारण हुआ है वह प्राण उसका परामर्शक है एस शब्द तो प्रजापतित्वादी गुणों से विशिष्ट प्राण ये प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा और आत्मन पंचमी है ये और आत्मा शब्द परामर्शक हैं जो मुंडक में ये तस्मात्एते प्राण मन सर्वेन्द्रिया इसमें ये तस्मात् इस नाम से ग्राह्य जो वहाँ का प्रकृत है दिव्यो यमूर्त पुरुष यक्षरा परत पर इस वाक्य से बताया गया परमात्मा कार्य की अपेक्षा इस प्राण की भी अपेक्षा पर अक्षर बताया गया अव्यक्त को प्राण तो है महतत्व बुद्धिरात्मा महान पर इसमें महान आत्मा शब्द से कहा गया वो प्राण है एक प्रकाश हिरण्य गर्भ और उससे भी पर है अव्यक्त महतः परम अव्यक्तम और अव्यक्तात्ष पर तो अक्षरात् परतः परतः अक्षरात्नी प्राण की अपेक्षा जो पर हैं सूक्ष्म हैं व्यापक हैं और अभ्यंतर हैं वो कौन है अक्षर वो अक्षर कौन तो अव्यक्त माया त्रिगुणात्मिका जो साम्य अवस्था त्रिगुणात्मिका प्रकृति की साम्य अवस्था वो है प्रकृति अक्षरत परत ह, अक्षरात इस शब्द से ग्राह्य और उससे भी जो पर है और उस अव्यक्त से पर कौन है तो कहा अव्यक्तात् पुरुष पर अव्यक्त से पर हैं पुरुष और उस पुरुष को कहा जाता है अव्यक्त से पर पुरुष को यहां पर आत्मा शब्द से जो पराविद्या का विषय है वो है आत्मा और उससे जायते यानी एष प्राण जायते ये प्रजापतिव अत्रित्व वरिष्ठत्व गुणों से विशिष्ट प्राण की उत्पत्ति प्राण का जन्म परमात्मा से हुआ ये पूछा था कि कुत एष प्राणो जायते तो कहा एष प्राण आत्मन जायते और आत्मा है, पुरुष अक्षर पुरुष तो प्राण का कारण परमात्मा है और ये प्राण परमात्मा का कार्य है विकार है जैसे आकाश आदि परमात्मा का विकार है ऐसे प्राण भी परमात्मा का ही विकार है और जो विकार होता है वह छांदोग्य श्रुति के अनुसार वाचारंभ होता है वाचारम्भम विकार तो प्राण भी आचार्य पिपलाद जी समझ रहे हैं कि वाचारम्भ है और उस में वाचारम्भत्व का निश्चय कराने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है छाया का कि यथा ऐसा पुरुषे छाया तो पुरुषे ये सप्तमी है निमित्त अर्थ में इसलिए पुरुषे का अर्थ है पुरुष निमित्ता सप्तमी का अर्थ निमित्त निकलेगा पुरुष निमित्तक और पुरुष शब्द से यहाँ पर लेना है इस कार्यक्रम संगात को स्थूल शरीर को तो इस स्थूल शरीर की जो छाया है यदि स्थूल शरीर ना हो तो होगी छाई शरीर ना हो तो छाया नहीं होगी तो छाई शरीर है इसलिए छाया है तो ये जो छाया पुरुष की है ये पुरुष यानि शरीर निमित्त तक है लेकिन कैसी है शरीर की जैसी सत्ता है ऐसी ही सत्तावती नहीं है पुरुष की सत्ता है व्यावहारिक सत्य और छाया की व्यावहारिक सत्य सत्ता नहीं है स्वतंत्र जैसे एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है तो इन आपस में एक दूसरे की समान सत्ता है ऐसे स्वतंत्र समान सत्ता जिस शरीर की छाया होती है उस शरीर से अलग स्वतंत्र समान सत्ता छाया की नहीं होती वो शरीर की छाया से ही शरीर की सत्ता से ही सत्तावान होती है स्वतंत्र अलग छाया नहीं छाया की सत्ता नहीं होती का मतलब हुआ मिथ्या जिसकी सत्ता से प्रतीत होती है जो वस्तु माना जाता है उसका वह विवर्त रूप है प्रातिभाषिक रूप है और जो भाष्री है उसका पारमार्थिक रूप वास्तविक रूप वो जिसकी सत्ता से वो भाष्रीय है वो है ऐसे प्राण भी बताना है जैसे पुरुष की छाया पुरुष की सत्ता से स्वतंत्र उसी के तरह सत्ता नहीं रखती शरीर की सत्ता से ही सत्तावानसी प्रतीत होती है इसलिए आंद्रित है मिथ्या है वाचारंभ है ऐसे ही प्राण भी शरीर का जैसे छाया कार्य है ऐसा परमात्मा का कार्य है प्राण शरीर की छाया जैसे शरीर का कार्य है ऐसे परमात्मा का कार्य है परमात्मा ये प्राण का मतलब वाचारमण है तो यथा ऐसा पुरुषे छाया जाए थे ऊपर से जोड़ देना पुरुष निमित्ता ऐसा छाया जायते उत्पन्न होती है वो अंध्रित है तथा यथा शब्द के अनुरोध से तथा शब्द का अध्ययन करना और ये लगाना कि तथा एतत आयतत, आततम तो ये सरोनाम है प्राण के कारण का परामर्शक तो ए तस्मिन यानि आत्मनि पूर्व में आत्म न एष प्राण उजायते में प्राण का कारण तो आत्मा बता है उसी आत्मा का प्राण के कारण रूप आत्मा का परामर्शक है ए तस्मिन शब्द इसलिए अर्थ निकलेगा ए तस्विन प्राणी आत्मनि और ए तत्त यानि प्राण नामक जो तत्व है छाया के तरह दृष्टांतगत छाया स्थानीय प्राण तत्व आ, ये तस्में दृष्टान्तगत पुरुष स्थानीय परमात्मा में आतत्म यानी समर्पित तो शरीर न हो तो छाया नहीं रह सकती शरीर है तो छाया है ऐसे ही परमात्मा में यह समर्पित है आश्रित है परमात्मा की सत्ता से सत्तावान है जैसे शरीर की सत्ता से सत्तावान प्राण है क्या नाम वो छाया है ऐसे परमात्मा की सत्ता से सत्तावान प्राण है ये तस्वीन ये तत् आततम इससे कहा ये तत् है प्राण का परामर्श ये भी प्राण पुलिंग है इसलिए यहां लेना प्राण तत्व तो नागा ये जो प्राण तत्व है ये तस्मिन याने परमात्म याने समर्पितम तो प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ द्वितीय प्रश्न है कथम आयाति शरीर शरीरे कथम आयाति तो कहते हैं मनोकृत आयाती शरीरे तो मनोकृतेन शरीरे आयाति इस शरीर में यह आ रहा है प्राण कैसे आ रहा है तो कहते हैं ये यह तृतीय भी है हेतु अर्थ में मनो मनोकृत में जो सकार को ओकार हो गया वो छांदस संधि है ककार के परे तो वो नहीं होना चाहिए ना है। छांदस है तो मनोकृतना आयाति तो मन ऐसा था मन कृत्यन के स्थान पर वो ओकार छांदस है मनोकृतेन आयाति ये जो कर्म है उसे मन, मनोकृत शब्द से लेना कौन सा कर्म जो संकल्प तथा इच्छा पूर्वक किया जाता है कर्म सकाम कर्म मनोकृत शब्द का अर्थ है सकाम कर्म संकल्प पूर्वक होने वाला कर्म और उससे वो है निमित्त इस प्राण तत्व के कार्यक्रम संघात में आने का शरीर में क्यों आया है प्राण कहते कर्म के कारण यदि कर्म न हो तो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर जो प्राण प्रधान है नहीं आएगा पूर्वकृत जो कर्म है वर्तमान में प्रारब्ध बना है वही आता है यहाँ पर बन कर के प्रारब्ध और वो प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर में भोगायतन जो शरीर है उसमें भोक्ता जो प्राण है वो आता है भोक्ता प्राण को बताया ना पूर्व प्रश्न में तो ये भोक्ता जो प्राण है आता जो प्राण है वह आदन करने के लिए इस शरीर में आता है और किसका आदन करता है अपने पूर्व कृत जो कर्म है उसका उस, उस कर्म के फल का अदन करता है भोग करता है है है भोग, भोग है सुख दुख का अनुभव तो मनोकृत्य न आयाती अश्विन शरीर अश्विन शरीर से लेना ये वर्तमान भोगायतन शरीर और उसमें सकाम कर्म को लेकर के आता है प्राण सकाम कर्मों उसमें निमित्त है तो भाष्य को देखिए आत्मनः आत्मन परस्ाक्ष सत्या प्राणो जायते तो इसमें जो प्रथम पद है आत्मनः इसके विशेषण हैं परस्त पुर अक्षरा और सत्या ये चार इनका अवतरण लिखते हैं टीकाकार आत्मनह के विशेषणों का दिव्यो पुरुषः अक्षरात् अक्षरा पर एतस्मात् जायते प्राणः इति संवाद तदगत अवादयु तद्गत आह, परस्मात इति तो दिव्यो हमूर्त पुरुष इत्यादि जो मंत्र है मुंडक उपनिषद का और दूसरा है ये जायते प्राण मुंडक का ही तो इन मंत्रों का संवाद आत्मन येष प्राण जायते इस ब्राह्मण वाक्य के साथ दिखाने के लिए इस ब्राह्मण वाक्यस्थ आत्मन पदार्थ के कहीं एक विशेषण जो मंत्र में बताए गए हैं वे भाषकर भगवान बता रहे हैं इससे ये निकलेगा यह ब्राह्मण वाक्य उन मंत्रों से संवादित है तो संवाद शब्द का अर्थ होता है मति मति मतिक्यम संवाद मति का अर्थ है अभिप्राय तो जो उन मंत्रों का अभिप्राय है वही इस ब्राह्मण वाक्य का भी अभिप्राय है वो संवाद है तो दोनों वाक्यों का अभिप्राय एक है ब्राह्मण वाक्य का और मंत्र का अभिप्राय एक है ये दिखाना तो अर्थ निकलेगा दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं अभिप्राय होता है समर्थन एक ही अभिप्राय वाले दो यदि व्यक्ति हैं तो माना जाता है कि एक दूसरे के समर्थक हैं और अभिप्राय अलग अलग निकले तो माना जाता है ये समर्थक नहीं है अपितु विसंवाद है उनमें संवाद नहीं विवाद है विरोध है विवाद का अर्थ होता है विरोध संवाद का अर्थ होता है अविरोध अविरोध होता है एक मत हाँ क्या शपथ ब्राह्मण तो आता है यजुर्वेद में यह अथर्व का यह अथर्व वेद है हाँ। मुंडक उपनिषद है मंत्र और ये प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग की है ये बता रहे तो दिव्योमूर्त पुरुष अक्षरा परत पर एक मंत्र आएगा मुंडक में और ये तस्मात जाए थे प्राण ये मंत्र भी आएगा तो ये दोनों मंत्र कार्य मात्र के कारण के रूप में बता रहे हैं परमात्मा को तो प्राण का भी कारण परमात्मा है ऐसा इन मंत्रों से बताया जा रहा है और इन मंत्रों के द्वारा जो बताया जा रहा है वही कार्य कारण भाव आत्मन प्राण जायते यह वाक्य भी बता रहा है परमात्मा तथा प्राण का कार्य कारण भाव यह ब्राह्मण वाक्य बता रहा है और दिव्य दिव्योमूर्त पुरुष और ये तस्मा जायते प्राण यह मंत्र भी परमात्मा तथा प्राण का कार्य कारण भाव बताते हैं इसलिए दोनों एक अर्थ के प्रतिपादक होने से दोनों में एकमत्य एक है एकमती है यह संवाद कहलाता है दोनों का अभिप्राय एक है प्राणों हाँ ठीक हाँ, है हाँ तो अप्राण का अर्थ है कि ये स्वयं जो है प्राण से विलक्षण है और मन से विलक्षण है कौन जो अक्षर से पर पुरुष है दिव्य पुरुष उसका ये विशेषण है तो कारण तो कार्य से विलक्षण होता है लेकिन कार्य कारण की सत्ता से अलग सत्ता वाला नहीं होता है कारण केवल प्राण रूप ही नहीं है केवल मनोरूप ही नहीं है उससे भी लक्षण है ये बताया जा रहा है वहां तो इसी के लिए यह कहा कि दिव्यो हमूर्थ पुरुष अक्षरा परत पर ये तस्माजाय प्राण इति मंत्रो अत्र, अत्र अस्मिन् ब्राह्मण वाक्यार्थे अत्र शब्द से लेना इस ब्राह्मण वाक्यार्थ के विषय में संवादय तद्गत विशेषणा आह इसमें शब्द से मंत्रों को लेना तो तद्गत यानि मंत्रगत जो विशेषण है वे बताए जा रहे हैं परस्मात इत्यादि से तो परस्मात परस्मात्म इसलिए आत्मा शब्द से परमात्मा को लिया जाएगा वहां अक्षरात् परतः पर में पर शब्द से बताया गया जो उसे यहां पर परस्मात शब्द से कहा जा रहा है हा और पुरुषात् तो पुरुष शब्द भी विशेषणाय दिव्यो हमूर्थ पुरुष ये पुरुष का ऐसा है तो अक्षरात आक, परत पर है तो परह शब्द से प्रथमांत परह शब्द से मंत्र में जिसको कहा गया उसको यहाँ परस्मात् पंचमी से कहा गया क्योंकि आत्मन है यहाँ पंचमी है ना इसलिए वहा मंत्र में पुरुष प्रथमांत था यहाँ पुरुषात् ये यह अंत है क्योंकि विशेष जो आत्मा है वह पंचमे है और अक्षरात तो यहाँ मंत्र में जो पंचमे अंत अक्षरा शब्द है वो अक्षर नहीं लेना वो है अक्षर शब्द आ, वो है यया तद अक्षरम अधिगम्यते अथ परा पर तद अक्षरम अधिगम्यते ये जो उपक्रम मंत्र है उसमें अक्षर अक्षरशब्दाया कि परा विद्या कौन है तो जिससे तद अक्षर अधिगम्यते यहाँ तद अक्षर इसमें तद अक्षर हैं अव्यक्त से भी पर पुरुष जिसको कहा गया पुरुषः पर इसमें जो अव्यक्त से पर पुरुष कहा गया है वह है यहाँ अक्षरात् शब्द का अर्थ पुरुषात् में जो अक्षरात्थ है और मंत्र में जो पंचमेन्त अक्षरा शब्द है वो अव्यक्त तो अभ्यक्तात् परत हाँ, हाँ, इसलिए मंत्रस्थ जो अक्षरात् परत लिखा है वो अक्षर पंचमयंत और यहाँ भाष्य में जो पंचमयंत अक्षरा शब्द हैं दोनों एक अर्थक नहीं है अक्षर शब्द एक है लेकिन वहाँ दोनों यहाँ पंचमेंत अक्षर शब्द का अर्थ निकलेगा परमात्मा और वहां अक्षरा शब्द का अर्थ निकलेगा गीता के अंदर अक्षर पुरुष जो है कूटस्थ माया कारण उपाधि वो मंत्र में अक्षरात्त में अक्षरा शब्द का अर्थ है तो अक्षरात पुरुषात् और वो सत्य हैं ये पुरुष और बाकी ये जो अक्षर हैं अक्षरात्त पर में पंचमे अक्षर शब्द मंत्र में वह तो कारण उपाधि रूप होने से वेदांत सिद्धांत के अनुसार वह भी परमात्मा में कल्पित है जैसे आकाशादि जगत कल्पित है ऐसे आकाशादि जगत का परिणामी उपादान के रूप में प्रकृति भी परमात्मा में कल्पित है और ये सत्यात पंचमी से लेना है अधिष्ठान रूप जो है उस अव्यक्त शब्दित प्रकृति का भी जो अधिष्ठान है वो सत्य है नहीं निर्धिष्ठान भ्रम नहीं होता कार्य कारण का कार्य कारण का तो भ्रम है और उसका अधिष्ठान कोई ना कोई सत्य है वो सत्य अधिष्ठान यहां पर ब्राह्मण वाक्यस्थ आत्मन शब्द से ग्राह्य है तो ये विशेषण हो गए सत्यात अक्षरात् पुरुषात् परस्मात् आत्मन शब्द को बता रहे शब्दार्थ को कि परमात्मा है यहां आत्मन शब्द का अर्थ जीवात्मा विशेष नहीं अभी तो परमात्मा तो इस प्रकार ये प्रथम पद की व्याख्या हो गई ब्राह्मण वाक्यस्थ भाषा में द्वितीयपद है सर्वनाम। इसका अर्थ करते हैं उक्त प्राण उक्त प्राण जायते तो उक्त शब्द उक्त शब्द से लेना है ये का तो अर्थ कर दिया उक्त और उक्त से लेना है द्वितीय प्रकरण में आतृत्व प्रजापतित्व वरिष्ठत्व गुणों से विशिष्टतया प्रतिपादित वो कौन है प्राण इसलिए एष प्राण का अर्थ निकलेगा द्वितीय प्रकरण में प्रतिपादित गुणों से विशिष्ट प्राण एष प्राण हो जाए थे यानी उत्पाद थे उत्पन्न होता है किससे तो परमात्मा से जो सत्य अक्षर पर पुरुष हैं उससे ये प्रजापतित्वादी गुणों से विशिष्ट प्राण उत्पन्न होता है अब कैसे उत्पन्न होता है इसे समझाने के लिए और उत्पन्न हुआ प्राण यह अपना कारण जैसे पारमार्थिक सत्य है ऐसे पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं है अपितु इसकी मिथ्या ही उत्पत्ति है ये बताना है और वह अन है ये दिखाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है यथा ऐसा छाया इसकी व्याख्या के लिए एक प्रश्न हुआ कि कथम तो कथम यानी कैसे परमात्मा से प्राण की अनिर्वचनीय उत्पत्ति है कहते इत्यत्र दृष्टांत आह प्राण के अनिर्वचनीय उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत बताया जाता है तो अत्र दृष्टांत इति यह प्रतीक लेकर के टीकाकार बताते हैं कि दृष्टांत तस्तत्वा ने प्राण तो प्राण के मिथ्यात्व के लिए दृष्टांत बताया जाता है मूल श्रुति में यथा एसा पुरुषे छाया इन शब्दों से तो भाष्य में भाष्यम यथा लोके पुरुषे पाण्यादि लक्षणे निमित्ते छाया नैमी जायते तदवतेत ब्रह्मणि येतनाख्य छायास्थनीय आद्रित तत्व पुरुषे एने समर्पितम इति समर्त छाया इव देहे तो जैसे इस लोक में लोके पुरुषे छाया पुरुषे में पुरुष शब्द पुरुष इस प्रातिपदिक का अर्थ बताया शिरप्पाण्यालक्षण और सप्तमी का अर्थ बताया निमित्ते सप्तमी है निमित्त में इसलिए सिरपान्यादि रूप पुरुष वो हो गया शरीर सिरप पान्यादि लक्षण का अर्थ है शीर हाथ पांव आदि आकार वाला वो कौन है शरीर वो पुरुष शब्द का अर्थ है और सप्तमी का अर्थ कर दिया निमित्ते छाया वो नैमित्ती की है शरीर रूप निमित्त को लेकर के जो निष्पन्न होती है उसे कहा जाता है नैमित्तिकी छाया है नैमित्तिकी उसका निमित्त है शरीर तो तदवत एक तस्मिन ब्रह्मणी एत प्राणाख्यम छायास्थानीय अदृतम रूपम तत्व सत्ये पुरुषे आततम समर्पित तो एतस्मिन् प्राण आ एतस्मिन् प्रतिष्ठस्त आत आततम ये जो वाक्य है मूल ब्राह्मण में छाया के बाद में तो एतस्मिन् एक आततम की व्याख्या है इसमें एतस्मिन् तस्वीन का अर्थ कर दिया ब्रह्मणी ये तत्का कर दिया प्राण तत्व प्राणाख्यम आंद्रित अंधत तत्व कार्य परमात्मा का कार्य जो प्राण है वह स्थित है परम ब्रह्म में वो स्वयं कैसा है तो आंद्रित रूपम तत्त्वम ओ सत्य पुरुषे आततम यानी समर्पितम इति इत्यर्था छाया इव देह जैसे शरीर में छाया समर्पित है ऐसे परमात्मा में प्राण समर्पित है का अर्थ है प्राण निमित शरीर निमित्तक जैसा छाया जैसी छाया होती है ऐसे परमात्मा निमित्तक ये प्राण है परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है अलग इसकी कोई सत्ता नहीं है प्रथम सब सब प्रश्न का उत्तर देने के बाद छाया के विषय में टीका में थोड़ा देखिए टीका को कि छाया इति यानी प्रतिबिंबादि रूपा इत्यर्थ वो तो छाया से एक तो जैसी छाया पड़ती वो छाया भी लेना ऐसे प्रतिबिंब भी छाया ही हैं प्रतिबिंबादि इसमें आदि शब्द से जो चलते समय छाया दिखती है वो छाया है और प्रतिबिंब शब्द से लेना दर्पण आदि दर्पण जल आदि में जो शरीर का प्रतिबिंब दिख रहा है वो भी छाया ही है ये सब के सब प्रतिबिंबादि रूपा छाया और शरीर निमित्त तक है और शरीर से अलग उसका अस्तित्व नहीं है और ये तस्मिन ब्रह्मणी इसका अर्थ करते हैं कि प्रकृति जन के आत्मनि ब्रह्मणी इत्यर्थ जो पंचमेन्त आत्मन शब्द है शुरू में प्राण के कारण के रूप से बताया गया उसी का ये तस्वीन शब्द से ग्रहण करना है इसलिए कहा प्रकृत जनके आत्मनी तो जनक आत्मा है ब्रह्म अब मनोकृतेन न आयाति इसका अवतरण है कथम आयातिर आह इति तो कथम आयाति इसका उत्तर दिया जा रहा है कि मनोकृत आयाति तो मनोकृत्यना में जो संधि हुई है ना कहा था ना मनस सकार है उसको उकार हुआ सुरु से रु हुआ फिर ऊ हुआ और अधगुण से गुण हुआ वो नहीं होना था विसर्ग रहना चाहिए था लेकिन संधि हुई आर्ष इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि संधि रर्ष आर्ष का अर्थ होता है छांदस्य ऋषि कहते हैं वेद को वेद कोई छंद भी कहते हैं छंद में जो कार्य होता है उसे कहा जाता है छंद ऋषि में जो कार्य हुआ वो आर्श आर्ष यानी वैदिक हाँ तो वे, वेद में लौकिक व्याकरण के नियम सर्व कोई जरूर नहीं कि सर्वथा लागू हो जाए तो मनोकृत का करते हैं मन संकल्प इच्छादी निष्पन्न इति एत तो मन मनोकृत में मन शब्द से लेना है मन का जो परिणाम संकल्प इच्छादी है तो संकल्प इच्छादी रूप मन से निष्पन्न हुआ जो कर्म वो हुआ मन संकल्प इच्छाधि निष्पन्न कर्म सकाम कर्म और वो कर्म है निमित्त हेतु तो अर्थ में तृतीया न तो तृतीया का अर्थ कर दिया निमित्ते न जैसे वहां पर पुरुषे इस सप्तमी का अर्थ कर दिया था निमित्ते हेतुअर्थ में तृतीय होने से कर्म निमित्ते न कर्म रूप निमित्त को लेकर के आता है इस शरीर में उन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जो संकल्प इच्छादी पूर्वक पहले किए हुए कर्म हैं उन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए इस शरीर में उन कर्मों के निमित्त से आता है कर्म उसे ले आता है इसलिए कर्मानुगो गनोकृत्य मनोकृतेन आयाती अस्विन शरीरे इसका जो अर्थ कर दिया कर्म निमित कर्म के कारण शरीर में आता है इसे आगे वाले वाक्यों से भी संवादित किया जा रहा है। इसलिए लिखते हैं कि वक्षती पुण्य न इत्यादि तदेव सक येति ये च तो न पुण्यम इत्यादि आगे कहा जाएगा कि पुण्य कर्म से पुण्य जो शरीर है पुण्य यानी पुण्य का फलभूत तृतीयांत पुण्य शब्द से लेना पुन्य कर्म को धर्म को और प्रथमांत पुण्यम शब्द से लेना ये देवादि शरीर उसका फलो फल भोगने के लिए भोगायतन तो पुण्यन पुण्यम ये श्रुति वचन है इसमें प्रथमांत तो पुण्यम शब्द से लिया जाएगा भोगायतन पुण्य भोगायतन है पुन्य कर्म का फलोपभोग करने के लिए प्राप्त देवादि शरीर और पापेन पापम उसमें भी पापेन से लेना है अधर्म और पापम से लेना है ओ अधर्म का फलोपभोग करने के लिए प्राप्त नारकीय शरीरादि स्थावरादि तो यह वाक्य भी बताएगा कर्म ही उत्कृष्ट निकृष्ट शरीर में प्राण को ले जाने वाला है कर्म निमित्त से उत्कृष्ट निकृष्ट शरीरों में प्राण का प्रवेश होता है तदेव सक्त सकण श्रुत्यंतरा तदेव सकता स कर्मणति ये अन्य श्रुति हैं ये पुण्य पुन्य, नुण्य ये तो यहीं पर आएगा इसी उपनिषद निषद में और तदेव सकता सकर्मणा ये ये आएगी ये श्रुति दूसरे शाखा की है इसलिए कहा कि तदेव शक्त सह कर्मणा एति इसमें तत्शब्द से शरीर को लेना तो कर्मना सह सक यानी जीव तदेव एति यानी प्राप्त तदेव शरीरम तो से तो कौन सा शरीर तो पूर्व शरीर छोड़ते समय जिस शरीर में ईश्वर के संकल्प से प्रदर्शित जिस भावी शरीर में अहंता ने अपना आश्रय कर लिया अहंता का आलम्बन भूत जो भावी शरीर पूर्व शरीर तीर्ण जलुका न्याय से छोड़ता है ना तो जैसे घास पर चलने वाला कीट कीड़ा वो आगे वाले घास को पकड़ता है फिर पीछे वाला घास छोड़ता है ऐसे वर्तमान शरीर को छोड़ने से पहले भावी शरीर को अहंता पकड़ती है निरालंबन नहीं रहती अहंता उसका कोई ना कोई आलम मन होना चाहिए तब इस मन को छोड़ती है तो आलम मन कौन होगा तो ईश्वर देखते हैं प्रारब्ध किस प्रकार का भावी शरीर का बना है वो जिस शरीर में भोगा जा सकता है ऐसे शरीर के रूप में परिणत होने का उसके भूत सूक्ष्म में सामर्थ्य प्रदान करते हैं संकल्प से ईश्वर का यह संकल्प होते ही जीव को ओ भावी शरीर दिखता है जैसे स्वप्न में दिखता है उस दिन का प्रारब्ध जिस प्रकार के सुख दुख को भुगवाने वाला है उस प्रकार का शरीर ऐसा मृत्यु के समय भावी शरीर दिखता है और उसे फिर मैं के रूप में पकड़ता है तो उसे कहा गया जिसने पकड़ा जाने वाले जीव ने भावी शरीर में जाने वाले जीव ने उसे सख्त कहा गया तदेव सख्त सख्त यानी उस शरीर के साथ अब संस्लिष्ट हो गया संज संजय धातु से सख्त बना है न उससे संस्लिष्ट हो गया तो संस्लिष्ट हो गया तो बन गया अब कर्मणा सहेती उसको संश किसने किया तो जिन कर्मों ने किया प्रारब्ध कर्म ने उन कर्मों के साथ तदेव येति प्राप्त फिर वो वही प्राप्त कर लेता है ये श्रुति भी कर्म निमित्त तक ही शरीर में प्राण का प्रवेश बता रही है, है? रीर हाँ। क्या प्रश्न है हाँ। थोड़ा थोड़ा और ऊंचे इससे इस बोलिए स्थूल हाँ, शरीर को आलमन माना जा रहा है हाँ हाँ हाँ हाँ वो भी शरीर है दे तो खेने खेने खेने खेने खेने खेने मैंने नहीं वहाँ भी स्थूल शरीर है वो भी योनि है ना योनि का अर्थ ही होता है स्थूल शरीर भूतादि का भी स्थूल शरीर है वो भी नहीं तो भोग कैसे होगा बिना भोगायतन के बिना भोगने होता तो भूत योनी में भी भोग होता है कि नहीं होता सुख दुख होते हैं कि नहीं होते उनको तो सुख दुख होते का अर्थ है भोगायतन वहाँ भी है वो स्थूल होने पर भी हम लोगों के आक्ष नहीं दिखता आक्षे नहीं दिखता तो वायु भी नहीं दिखता लेकिन नहीं है ये थोड़ा ही है वो होते हैं देवता शरीर भी स्थूल होने पर भी कई एक ऐसे होते नहीं दिखते इससे आंख में सब योग्यता नहीं है सबका दर्शन करने की देवता का दर्शन भी तो इस शरीर इ, इ, इस चक्षु से नहीं हो सकता विश्व रूप दर्शन जो भगवान ने कराया कहा तुम इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हो उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए ऐसे भूत शरीर को देखने के लिए भी एक दूसरा प्रकार चाहिए वो प्रकार होता है तो दिखता है बाकी वो भी स्थूल शरीर है भूतों का भी स्थूल शरीर होता है तब तो यौनी है चौरासी लाख यौनी में एक भूति यौनी है कि नहीं तो चौरासी लाख प्रकार स्थूल शरीर के हैं जैसे देवता शरीर भी स्थूल शरीर है ऐसे भूतों का भी स्थूल शरीर होता है तो मनोकृत न आदव सकर्म न एति आयातेने आगछति अस्ट शरीरे इस शरीर में वो कर्मनिमित से आता है चतुर्थ चतुर्थिका का विचार हम लोग कल करता है ओ भद्रं भद्रंकर्णिशुयाम देवा भद्रम पशे म्भिजना स्थिर सुषुवा गुमशस्तनूसेंदेवितयु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति नाक्षने स्वस्ति बृहस्पतिदधा शांति शातिशा शाति शंकर शंकरचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष्य वंदे पुनः गुरुरात्ति मूर्तिभागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणा नमः नम ओं शातिशाति